मातृदर्शन मातृत्व का जागरण नारी जाति को जितना सम्मान एवं महत्व श्री रामकृष्ण ने दिया है संभवतः उतना और किसी अवतारी महापुरुष ने नहीं दिया है पौराणिक अवतारों के क्रमिक तुलनात्मक अध्ययन से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है तथा इससे कुछ रोचक तथ्य हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं मत्स्य वराह कुरम एवं नृसिह जैसे मानवेतर देहधारी अवतारों को छोड़कर जब हम मानव शरीरधारी अवतारों का अवलोकन करते हैं तो सर्वप्रथम वामन अवतार के साथ किसी नारी मूर्ति को नहीं पाते यही बात परशुराम अवतार के साथ भी है उल्टे परशुराम जी द्वारा अपनी माता की हत्या मानव नारी शक्ति की उपेक्षा का प्रतीक है रामावतार में सीता जी की भूमिका गौड़ प्रतीत होती है वे केवल सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति हैं लेकिन कोई सक्रिय भूमिका वे स्वयं अदा नहीं करती। हाँ माता कई कई सक्रिय हैं लेकिन यहाँ उनकी पुरुष सम भूमिका है मातृत्व की अभिव्यक्ति नहीं कृष्णावतार में भी श्री राधा की भूमिका गौड़ ही है बुद्ध ने विवाह किया था किंतु सन्यासी हो गए बाद में उनकी पत्नी यशोधरा ने उनके द्वारा प्रवर्तित सन्यासिनी संघ में योगदान किया था चैतन्य देव की धर्मपत्नी विष्णुप्रिया ने चैतन्य देव के संप्रदाय एवं उनके उपदेशों के प्रचार प्रसार में कुछ योगदान अवश्य किया था ईसा मसीह ने विवाह नहीं किया उनकी माता मेरी की आराधना ईसाई धर्मावलंबी करते हैं लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से उनकी भूमिका क्या थी ईसाई धर्म प्रचार में उन्होंने कितना योगदान किया कहना कठिन है उपर्युक्त तथ्यों के संदर्भ में श्री कृष्ण के जीवन में नारी जाति के प्राचुरी को देखकर हम अचंभित हो जाते हैं श्री कृष्ण ने अपनी आराध्या एक नारी मूर्ति भवतारिणी काली को चुना वे ईश्वर को ब्रह्म को माँ के नाम से पुकारना अधिक पसंद करते थे भैरवी ब्राह्मणी नामक एक सन्यासिनी को उन्होंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया अपनी भार्या शारदा मणि देवी को वे अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखते थे माँ शारदा उनकी चरण सेवा करती थी और साथ ही श्री कृष्ण उन्हें प्रणाम करते थे यहाँ तक कि उन्होंने माँ शारदा की जगदम्बा ज्ञान से सोशसौ पूजा भी की थी अपनी जन्मदात्री माता के प्रति श्री कृष्ण की गहरी मातृभक्ति थी उन्हें कष्ट न हो यह सोचकर उन्होंने वेदांत साधना के समय तोतापुरी जी से सन्यास व्रत ग्रहण करते हुए भी गेरवा वस्त्रादि सन्यास के बाह्य चिन्हों को धारण नहीं किया वृंदावन यात्रा के समय उनकी वहीं रह जाने की तीव्र इच्छा थी लेकिन जब उन्हें यह ध्यान आया कि उनकी माता दक्षिणेश्वर में रह रही हैं तो वे तत्काल वापस लौट आए साधना काल में श्री रामकृष्ण ने अपने ऊपर दो बार नारी भाव का आरोप किया था वात्सल्य भाव की साधना के समय वे अपने को बालक राम रामलला की माता कौशल्या समझते थे मधुर भाव की साधना के समय उन्होंने अपने प्रस्ती भाव का आरोप किया था वे अपने को ब्रज गोपी समझते थे तथा स्त्रियों की तरह वस्त्र एवं आभूषण धारण करते थे उनका यह नारी भाव आरोपण इतना तीब्र प्रबल था कि उस समय वे अपने को एक नारी ही समझते थे यही नहीं उनके शरीर में उसी तरह का परिवर्तन हो गया था स्त्रियों के कपड़े पहनकर जब वे अन्य महिलाओं के साथ दुर्गा मूर्ति का पूजन करते थे तब स्वयं मथुर बाबू जो रात दिन उनके साथ रहते थे के लिए भी उन्हें पहचानना कठिन हो जाता था साधना के समय का यह रमणीय भाव बहुत मात्रा में श्री रामकृष्ण के साथ बाद में भी रह गया था वे स्त्रियों की तरह चलते समय बाया पैर पहले आगे बढ़ाकर चलते थे उनके पास आने वाली भक्त महिलाओं को वे एक महिला ही प्रतीत होते थे पुरुष नहीं वे उनसे कभी संकोच का अनुभव नहीं करती थी जैसा संकोच किसी पुरुष के सामने होता है श्री रामकृष्ण में नारी भाव इतना अधिक था कि प्रसिद्ध नाटककार तीक्ष्ण बुद्धि सम्पन्न गिरीशचंद्र घोष एक बार उनसे पूछ ही बैठे थे कि वे पुरुष हैं या नारी अगर हम यह कहें कि श्री कृष्ण आधे पुरुष और आधे नारी थे तो यह कथन त्रुटिपूर्ण नहीं होगा उनका शरीर पुरुष शरीर होते हुए भी स्त्रीयोचित हाव भाव चाल चलन एवं गुण उनमें इतने अधिक थे कि उन्हें नारी भी कहा जा सकता है वे पुरुषों को पुरुष एवं स्त्रियों को स्त्री रत्न प्रतीत होते थे संसार के सभी स्त्री पुरुषों में स्त्रियोंचित एवं पुरुषोचित भाव रहते हैं पुरुषों में पुरुष भावों का आधिक्य होते हुए भी कुछ न कुछ स्त्रियोचित भाव भी विद्यमान होते हैं उसी तरह नारियों में भी कुछ न कुछ पुरुषोचित भाव पाए जाते हैं लेकिन स्त्रियोचित एवं पुरुषोचित सब गुणों का ऐसा बराबर का संतुलित एवं पूर्ण विकास श्री रामकृष्ण को छोड़ बिरले ही किसी महापुरुष में संभव है और, और यदि हम पृथक रूप से पुरुषत्व एवं मातृत्व का रूप देखना चाहें तो स्वामी विवेकानंद एवं श्री माँ शारदा को देखना होगा श्री रामकृष्ण मानो वे अर्धनारीश्वर शिव हैं जिनके दक्षिण भाग में शिवावतार स्वामी विवेकानंद हैं एवं वाम भाग में जगन मातृत्व स्वरूपा माँ शारदा देवी इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है श्री रामकृष्ण ने अपनी साधना के पश्चात अपने शिष्यों को भी मां जगदम्बा के प्रति भक्ति एवं उनकी प्रतिमूर्तियों संसार की समस्त नारियों का आदर करना भी सिखाया था सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद मां जगदम्बा को स्वीकार नहीं करते थे बल्कि श्री कृष्ण की आराध्या माँ काली का उपहास सा किया करते थे लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें मां काली को स्वीकार करना पड़ा था वह दिन श्री राम कृष्ण के लिए अत्यंत हर्ष का दिन था स्वामी तुरानंद जी ने एक बार श्री राम कृष्ण के सामने यह कह दिया कि वे नारी को घृणा करते हैं क्योंकि वह साधक के पतन एवं बंधन का कारण होती हैं इस पर श्री रामकृष्ण ने उन्हें डांटते हुए कहा कि नारी का माता के रूप में आदर करना सीखो यही नहीं श्री रामकृष्ण ने नारी एवं जगदम्बा के द्वारा अभिहित जीवन के एक महान सत्य को अपने अद्वैत वेदांती गुरु तोतापुरी को सिखाया था जगत को मिथ्या मानने वाले जगदम्बा को अस्वीकार करने वाले वेदांती अंततः महामाया की सत्ता को शक्ति को स्वीकार करने को बाध्य हुए थे इस तरह श्री रामकृष्ण ने उनकी आध्यात्मिक अनुभूति को पूर्णता प्रदान की थी मां शारदा के आध्यात्मिक विकास में तो श्री रामकृष्ण का विशेष योगदान था ही षोडशी पूजा के द्वारा उनमें जगदम्बा की मातृशक्ति के जागरण एवं आह्वान के अलावा भी उन्होंने बड़ी सावधानी एवं प्रयत्नपूर्वक मां शारदा को अपनी भावी कार्य सिद्धि के लिए तैयार किया था अपने जीवन काल में ही उन्होंने एक विपथगामी पुरुष की आर्त धर्म पत्नी को मां शारदा के पास भेजकर उनसे मंत्र दीक्षा दिलवाई थी मां का भक्त शिष्यों के प्रति प्रेम विकसित होते देख श्री रामकृष्ण विशेष रूप से प्रसन्न होते थे अंतिम समय में तो उन्होंने मां शारदा को स्पष्ट ही कहा था कि मैंने तो कुछ नहीं किया है तुम्हें बहुत कुछ करना होगा कलकत्ते के लोग अज्ञान के अंधकार में कीड़ों की तरह रेंग रहे हैं उन्हें तुम्हें देखना होगा यह भी उल्लेखनीय है कि श्री राम कृष्ण के भौतिक लीला सम्वरण के बाद मां शारदा 34 वर्षों तक जीवित रही थी इसका कारण पूछे जाने पर माँ ने कहा था श्री कृष्ण का संसार के सभी के प्रति मातृभाव था एवं उसी की स्थापना के लिए वे उन्हें छोड़ गए हैं अवतारों के क्रमिक अध्ययन के संदर्भ में यदि इस कथन का अवलोकन किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि श्री राम कृष्ण अपहले आधी नारी और आधे पुरुष के रूप में अपनी भूमिका निभाई और इसके बाद चौंतीस वर्षों तक उन्होंने माँ शारदा की नारी मूर्ति के माध्यम से अवतार का प्रयोजन सिद्ध किया